जीवन अनुभव लेखक आचार्य मनोज पांडे ग्यारह श्रवण और किसान एक समय एक गांव में श्रवण नामक एक मालदार किसान रहता था उसके तीन पुत्र थे सब युवक और काम करने में चतुर थे सबसे बड़ा ब्याह हुआ था ममजला ब्याहने को था छोटा कुमारा था श्रवण की स्त्री और बहू चतुर और सुशील थीं घर के सभी प्राणी अपना अपना काम करते थे केवल श्रवण का बूढ़ा बाप दमे के रोग से पीड़ित होने के कारण कुछ कामकाज न करता था सात वर्षो से वे केवल खाद पर पड़ा रहता था श्रवण के पास तीन बैल एक गाय एक बछड़ा, पंद्रह भेड़े थीं। स्त्रियां खेती के काम में सहायता करती थीं। अनाज बहुत पैदा हो जाता था श्रवण और उसके बाल बच्चे बड़े आराम से रहते अगर पड़ोसी कमला के लंगड़े पुत्र कालु के साथ इनका एक ऐसा झगड़ा न छिड़ गया होता जिससे सुख चैन रहा था जब तक बूढ़ा कमला जीता रहा और श्रवण का पिता घर का प्रबंध करता रहा कोई झगड़ा नहीं हुआ वह बड़े प्रेम भाव से जैसा कि पड़ोसियों में होना चाहिए एक दूसरे की सहायता करते रहे लड़कों का घरों को संभालना था कि सब कुछ बदल गया अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा श्रवण की बहू ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी एक मुर्गी नितिक पशुशाला में जाकर अंडा दिया करती थी बहु शाम को वहां जाती और अंडा उठा लाटी एक दिन दैव गति से वह मुर्गी बालकों से डरकर पड़ोसी के आंगन में चली गई और वहां अंडा दे आई शाम को बहू ने पशुशाला में जाकर देखा तो अंडा वहां न था सास से पूछा उसे क्या मालूम था देवर बोला कि मुर्गी पड़ोसी के आंगन में कुड़ कुड़ा रही थी शायद वहां अंडा दे आई हो बहू वहां पह पहुंचकर अंडा खोजने लगी भीतर से कालू की माता निकल पूछने लगी बहू क्या है बहू मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है उसे खोजती हूं तुमने देखा हो तो बता दो कालू की माँ ने कहा मैंने नहीं देखा क्या हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती कि हम तुम्हारे अंडे बटोरती फेरेंगी दूसरों के घर जाकर अंडे खोजने की हमारी आदत नहीं यह सुनकर बहू आग हो गई लगीबक ने कालू की माँ कुछ कम न थी एक एक बात के सौ सौर उत्तर दिए श्रवण की स्त्री पानी लाने बाहर निकली थी गाली गॉर्ड का शोर सुनकर वह भी आ पहुंची उधर से काल्लू की स्त्री भी दौड़ पड़ी अब सब की सब इकट्ठी होकर लगी गालियां बगने और लड़ने कालू खेत से आ रहा था वे भी आकर मिल गया इतने में श्रवण भी आ पहुंचा पूरा महाभारत हो गया अब दोनों गुंत गए श्रवण ने काल्लू की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले गांव वालों ने आकर बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया पर काल्लू ने अपनी दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए और काल्लू पर के इजलास में जाकर कहा मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी जो यूं उखाड़ी जाए श्रवण से हर जाना लिया जाए पर श्रवण के बूढ़े पिता ने उसे समझाया बेटा ऐसी बात पर लड़ाई करना मूर्खता नहीं तो क्या है जरा विचार तो करो सारा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे से फैला है कौन जाने शायद किसी बालक ने उठा लिया हो और फिर अंडा था कितने का परमात्मा सबका पालन पोषण करता है पड़ोसी यदि गाली दे भी दे तो क्या गाली के बदले गाली देकर अपनी आत्मा को मलिन करना उचित है कभी नहीं खे अब तो होना था वे हो ही गया उसे मिटाना उचित है बढ़ाना ठीक नहीं क्रोध क्रोधपाप का मूल है याद रखो लड़ाई बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी परंतु बूढ़े की बात पर किसी ने कान न धरा श्रवण कहने लगा कि काल्लू को धन का घमंड है मैं क्या किसी का दिया खाता हूं बड़े घर न भेज दिया तो कहना उसने भी नालिश ठोंक दी यह मुकदमा चल ही रहा था कि काल्लू की गाड़ी की एक कील खो गई उसके परिवार वालों ने श्रवण के बड़े लड़के पर चोरी की नालिश कर दी अब कोई दिन ऐसा ना जाता था कि लड़ाई न हो बड़ों को देखकर बालक भी आपस में लड़ने लगे जब कभी वस्त्र धोने के लिए स्त्रियां नदी पर इकट्ठी होती थीं, तो सिवाय लड़ाई के कुछ काम न करती थीं। हले पहल तो गाली गलौज पर ही बस हो जाती थी पर अब वे एक दूसरे का माल चुराने लगे जीना दुर्लभ हो गया न्याय चुकाते चुकाते वहां के कर्मचारी थक गए कभी काल कभी श्रमण को कैद करा देता कभी वे उसको बंदी खाने भिजवा देता कुत्तों की भांति जितना ही लड़ते थे उतना ही क्रोध बढ़ता था छ वर्ष तक यही हाल रहा बूढ़े ने बहुत तेरा सिर पटका की लड़कों क्या करते हो बदला लेना छोड़ दो बैर भाव त्याग कर अपना काम करो दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारी यही हानि होगी परंतु किसी के कान पर जू तक न रेंगती थी सातवें वर्ष गाँव में किसी के घर विवाह था स्त्री पुरुष जमा थे बातें करते करते श्रवण की बहू ने कालू पर घोड़ा चुराने का दोष लगाया वह आग हो गया उठकर बहू को ऐसा मुक्का मारा कि वह सात दिन चार पाई पर पड़ी रही वह उस समय गर्भवती थी श्रवण बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब काम बन गया गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में इसे बंदी खाने न भिजवाया तो मेरा नाम श्रवण ही नहीं झट जाकर नालिश कर दी तहकी होने पर मालूम हुआ की बहू को कोई बड़ी चोट नहीं आई मुकदमा खारिज हो गया श्रवण का चुप रहने वाला था ऊपर की कचहरी में गया और मुंशी को घूस देकर काल्लू को बीस कोड़े मारने का हुक्म लिखवा दिया उस समय काल्लू कचहरी का से बाहर खड़ा था हुक्म सुनते ही बोला कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी ही परंतु श्रवण को भी भस्म किए बिना न छोड़ूंगा श्रवण तुरंत अदालत में गया और बोला हजूर कालू मेरा घर जलाने की धमकी देता है कई आदमी गवाह है हाकिम ने काल्लू को बुलाकर पूछा की क्या बात है कालू सब झूठ मैंने कोई धमकी नहीं दी आप हाकिम हैं जो चाहे सो करें पर क्या न्याय इसी को कहते हैं कि सच्चा मारा जाए और झूठा चैन करें कालू की सूरत देखकर हाकिम को निश्चय हो गया कि वे अवश्य श्रवण को कोई न कोई कष्ट देगा उसने कालू को समझाते हुए कहा देखो भाई बुद्धि से काम लो भला कालू गर्भवती स्त्री को मारना क्या ठीक था यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई की चोट नहीं आई नहीं तो क्या जाने क्या हो जाता तुम विनय करके श्रवण से अपना अपराध क्षमा करा लो मैं हुक्म बदल डालूंगा मुंशी दफा 170 के अनुसार हुक्म नहीं बदला जा सकता हाकिम चुप रहो परमात्मा को शांति प्रिय है उसकी आज्ञा पालन करना सबका मुख्य धर्म है कालू बोला हुजूर, मेरी अवस्था अब 50 वर्ष की है मेरे एक ब्याहा हुआ पुत्र भी है आज तक मैंने कभी घोड़े नहीं खाए मैं और उससे क्षमा कभी नहीं मांग सकता वह भी मुझे याद करेगा यह कहकर काल्लू बाहर चला गया कचौरी गांव से सात मिल पर थी श्रवण को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया उस समय घर में कोई न था सब बाहर गए हुए थे श्रवण भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा क्रूडे लगने का हुक्म सुनकर काल्लू का मुख कैसा उतर गया था बेचारा दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था हम और वह कितने दिन तक एक साथ खेले हैं मुझे उस पर इतना क्रोध न करना चाहिए था यदि मुझे कोड़े मारने का हुक्म सुनाया जाता तो मेरी क्या दशा होती इस पर उसे काल्लू पर दया आई इतने में बूढ़े पिता ने आकर पूछा काल्लू को क्या दंड मिला श्रवण बीस कोड़े बूढ़ा बुरा हुआ बेटा तुम अच्छा नहीं करते इन बातों में काल्लू की उतनी ही हानि होगी जितनी तुम्हारी भला में यह पूछता हूँ कि काल्लू पर कोड़े पड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा श्रवण वह फिर ऐसा काम नहीं करेगा बूढ़ा क्या नहीं करेगा उसने तुमसे बढ़कर कौन सा बुरा काम किया है श्रवण वाह वाह! आप विचार तो करें कि उसने मुझे कितना कष्ट दिया है स्त्री मरने से बची, अब घर जलाने की धमकी देता है तो क्या मैं उसका जस गाऊ बूढ़ा आह भरकर, बेटा मैं घर में पढ़ा रहता हूँ और तुम सर्वत्र घूमते हो इसलिए तुम मुझे मूर्ख समझते हो लेकिन द्रोह ने तुम्हे अंधा बना रखा है दूसरों के दोष तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं अपने दोष पीठ पीछे हैं। भला मैं पूछता हूँ कि काल्लो ने क्या किया एक के करने से भी कभी लड़ाई हुआ करती है कभी नहीं दो बिना लड़ाई नहीं हो सकती यदि तुम शांत स्वभाव के होते लड़ाई कैसे होती भला जवाब तो दो उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़े उसका भूसा किसने चुराया उसे अदालत में किसने घासीटा इस पर सारे दोष काल्लू के माथे ही थोप रहे हो तुम आप बुरे हो बस यही सारे झगड़े की जड़ है क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है क्या तुम नहीं जानते कि मैं और कालू का पिता किस प्रेम भाव से रहते थे यदि किसी के घर में जाता था, तो एक दूसरे से उधार लेकर काम चलता था यदि कोई किसी और काम में लगा होता था तो दूसरा उसके पशु चरा लाता था एक को किसी वस्तु की जरूरत होती थी तो दूसरा तुरंत दे देता था न कोई लड़ाई थी न झगड़ा प्रेम प्रीति पूर्वक जीवन व्यतीत करता था अब अब तो तुमने महाभारत बना रखा है क्या इसी का नाम जीवन है हा हा यह तुम क्या पाप कर्म कर रहे हो तुम घर के स्वामी हो यमराज के सामने तुम्हें उत्तर देना होगा बालकों और स्त्रियों को तुम क्या शिक्षा दे रहे हो गाली बकना और ताने देना कल तारावती पड़ोसी धनदेवी को गालियां दे रही थी उसकी माता पास बैठी सुन रही थी क्या यही भलमनसी है क्या गाली का बदला गाली होना चाहिए नहीं बेटा नहीं महापुरुषों का वचन है कि कोई तुम्हें गाली दे तो सहलो वे स्वयं आएगा यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक चपत मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो वे और नम्र होकर तुम्हारा भक्त हो जाएगा अभिमान ही सब दुख का कारण है तुम चुप क्यों हो गए क्या मैं झूठ कहता हूँ श्रवण चुप रह गया कुछ नहीं बोला बूढ़ा महात्माओं का वाक्य क्या असत्य है कभी नहीं उसका एक एक अक्षर पत्थर की लकीर है अच्छा अब तुम अपने इस जीवन पर विचार करो जब से यह महाभारत आरंभ हुआ है तुम सुखी हो अथवा दुखी। जरा हिसाब तो लगाओ कि इन मुकदमो वकीलों और जाने आने में कितना रुपया खर्च हो चुका है देखो तुम्हारे पुत्र कैसे सुंदर और बलवान हैं, लेकिन तुम्हारी आमदनी घटती जाती है क्यों तुम्हारी मूर्खता से तुम्हे चाहिए की लड़कियों सहित खेती का काम करो पर तुम पर तो लड़ाई का भूत सवार है वे चैन लेने नहीं देता पिछले साल जय क्यों नहीं उगी इसलिए कि समय पर नहीं बोई गई मुह कदमे चलाओ की जय बो बेटा अपना काम करो खेती बारी को संभालो यदि कोई कष्ट दे तो उसे क्षमा करो परमात्मा इसी से प्रसन्न रहता है ऐसा करने पर तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा श्रवण कुछ नहीं बोला बूढ़ा बेटा अपने बूढ़े मूर्ख पिता का कहना मानो जाओ कचहरी में जाकर आपस में राजीनामा कर लो कल शबे है कालू के घर जाकर नम्रता पूर्वक उसने दो और घर वालों को भी यही शिक्षा दो कि बैर छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाए पिता की बातें सुनकर श्रवण के मन में विचार हुआ कि पिताजी सच कहते हैं इस लड़ाई झगड़े से हम मिट्टी में मिले जाते हैं लेकिन इस महाभारत को किस प्रकार समाप्त करूँ बूढ़ा उसके मन की बात जानकर बोला बेटा मैं तुम्हारे मन की बात जान गया लजा त्याग जाकर कालू से मित्रता कर लो फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है फैल जाने पर फिर कुछ नहीं बनता बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था कि स्त्रियाँ कोलाहल करती हुई भीतर आ गईं, उन्होंने काल्लू के दंड का हाल सुन लिया था हाल में पड़ोसी से लड़ाई करके आई थी आकर कहने लगी कि काल्लू यह भगव दिखाता है कि मैंने घुस देकर हाकिन को अपनी ओर फेर लिया है श्रवण का सारा हाल लिख महाराज की सेवा में भेजने के लिए विनिय पत्र तैयार किया है देखो क्या मजा चखाता हूँ आधी जायदाद ना छीन ली तो बात ही क्या है यह सुनना था कि श्रवण के चित्त आषाढ़ी बोने की रितु थी करने को काम बहुत था श्रवण भुस्सौल में गया और पशुओं को भूसा डालकर कुछ काम करने लगा इस समय वे पिता की बातें और कालो के साथ लड़ाई सब कुछ भूला हुआ था रात को घर में आकर आराम करना ही चाहता था कि पास से शब्द सुनाई दिया वे दुष्टवध करने ही योग्य है जी क्या बनाएगा इन शब्दों ने श्रमण को पागल बना दिया वह चुपचाप खड़ा कालू को सुनाता रहा। जब वह चुप हो गया, तो वह घर में चला गया भीतर आकर देखा कि बहू बैठी ताक रही है, स्त्री भोजन बना रही है, बड़ा लड़का दूध गर्म कर रहा है मंगनजला झाड़ू लगा रहा है छोटा भैंस चराने बाहर जाने को तैयार है सुख की यह सब सामग्री थी परंतु पड़ोसी के साथ लड़ाई का दुख सहा न जाता था वह जलाभुना भीतर आया उसके कान में पड़ोसी के शब्द गूंज रहे थे उसने सबसे लड़ना आरंभ किया इतने में छोटा लड़का चराने बाहर जाने लगा। श्रवण भी उसके साथ बाहर चला आया लड़का तो चल दिया वे अकेला रह गया श्रवण मन में सोचने लगा कालु बड़ा दुष्ट है हवा चल रही है ऐसा न हो पीछे से आकर मकान में आग लगा भाग जाए क्या अच्छा हो की जब वे आग लगाने आए तब उसे मैं पकड़ लू बस फिर कभी नहीं बच सकता अवश्य उसे बंदी खाने जाना पड़े यह विचार करके वह गली में पहुंच गया सामने उसे कोई चीज हिलती दिखाई दी पहले तो वह समझा कि काल्लू है पर वहां कुछ न था चारों ओर सन्नाटा था थोड़ी दूर आगे जाकर देखता क्या है कि पशुशाला के पास एक मनुष्य जलता हुआ फूस का पूला हाथ में लिए खड़ा है ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि काल्लू है फिर क्या था जोर से दौड़ा कि उसे जाकर पकड़ ले श्रवण अभी वहां पहुंचने न पाया था कि छप्पर में आग लगी उजाला होने पर काल्लू प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा श्रवण बाज की तरह झपटा लेकिन काल्लू उसकी आहट पाकर चंपत हो गया श्रवण उसके पीछे दौड़ा उसके कुर्ते का पलाव हाथ में आया ही था कि वह छुड़ाकर फिर भागा श्रवण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा उठकर फिर दौड़ा इतने में काल्लू अपने घर पहुंच गया श्रवण वहां जाकर उसे पकड़ना चाहता था कि उसने ऐसा लट मारा की श्रवण चक्कर खाकर हो धरती पर गिर पड़ा सुधाने पर उसने देखा कि कालू वहां नहीं है फिर कर देखता है तो पशुशाला का छप्पर जल रहा है ज्वाला प्रचंड हो रही है और लपटें निकल रही हैं। श्रवण सिर पीटकर पुकारने लगा भाईयो यह क्या हुआ हाय मेरा सत्यानाश हो गया चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ बैठ गया वह दौड़ना चाहता था परन्तु उसकी टांगी लड़खड़ा गी वह धम से धरती पर गिर पड़ा फिर उठा घर के पास पहुंचते पहुंचते आग चारों ओर फैल गई अब क्या बन सकता है भय से पड़ोसी भी अपना असभाव बाहर फेंकने लगे वायु के वेग से काल्लू के घर में भी आग जा लगी यहाँ तक कि आधा गांव जलकर राख का ढेर हो गया श्रवण और काल्लू दोनों का कुछ न बचा मुर्गिया हल गाड़ी पशु वस्त्र अन्न भूसा आदि सब कुछ स्वाहा हो गया इतना अच्छा हुआ की कि किसी की जान नहीं गई आग रात भर जलती रही वह कुछ असब उठाने भीतर गया परंतु ज्वाला ऐसी प्रचंड थी कि जान न सका उसके कपड़े और दाढ़ी के बाल झुलस गए प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा उसके पास आया और बोला श्रवण तुम्हारे पिता की दशा अच्छी नहीं है वह तुम्हें बुला रहे हैं। श्रवण तो पागल हो रहा था बोला कौन पिताजी चौधरी का तुम्हारे पिता इसी आग ने उनका काम तमाम कर दिया है हम उन्हें यहां से उठाकर अपने घर ले गए थे अब यह बच नहीं सकते चलो अंतिम भेंट कर लो श्रवण उसके साथ हो लिया वहां पहुंचने पर चौधरी ने बूढ़े को खबर दी कि श्रवण आ गया है बूढ़े ने श्रवण को अपने निकट बुलाकर कहा बेटा मैंने तुमसे क्या कहा था गांव किसने जलाया श्रवण काल्लू ने मैंने आप उसे छप्पर में आग लगाते देखा था यदि मैं उसी समय उसे पकड़कर पुले को पैरों तले मल देता तो आ कभी न लगती बूढ़ा श्रवण मेरा अंत समय आ गया तुमको भी एक दिन अवश्य मरना है पर सच बतलाओ कि दोष किसका है श्रवण चुप हो गया बूढ़ा बताओ कुछ बोलो तो फिर यह सब किसकी करतूत है किसका दोष है श्रवण देश आंखों में आंसू भरकर मेरा पिताजी क्षमा कीजिए मैं खुद और आप दोनों का अपराधी हूं बूढ़ा श्रवण श्रवण हा पिताजी बूढ़ा जानते हो अब क्या करना उचित है श्रवण मैं क्या जानूं? मेरा तो अब गांव में रहना कठिन है बूढ़ा यदि तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो तुझे कोई कष्ट न होगा देख याद रख अब किसी से न कहना कि आ ने लगाई थी जो पुरुष किसी का एक दोष क्षमा करता है परमात्मा उसके दो दोष क्षमा करता है यह कहकर परमेश्वर को याद करते हुए बूढ़े ने प्राण त्याग दिए श्रवण का क्रोध शांत हो गया उसने किसी को न बतलाया कि आग किसने लगाई थी पहले पहल तो काल्लुट डरता रहा कि श्रवण के चुप रह जाने में भी कोई भेद है फिर कुछ दिनों पीछे उसे विश्वास हो गया कि श्रवण के चित्त में अब कोई बैरभाव नहीं रहा बस फिर क्या था प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं वे पास पास घर बनाकर पड़ोसियों की भांति रहने लगे श्रवण अपने पिता का उपदेश कभी ना भूलता था कि फैलने से पहले ही चिनगारी को बुझा देना उचित है अब यदि कोई कष्ट देता तो वह बदला लेने की इच्छा नहीं करता यदि कोई उसे गाली देता तो सहन करके वह यह उपदेश करता कि बोलना अच्छा नहीं अपने घर के प्राणियों को भी वह यही उपदेश दिया करता पहले की अपेक्षा अब उसका जीवन बड़े आनंद है। बारह दो बहनों की कथा दो बहने थी बड़ी कस्बे में एक सौ से विवाह हुआ था छोटी देहात में किसान के घर ब्याह थी बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ नी दोनों झनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी देखो कैसे आराम से हम रहते हैं फैंसी कपड़े और थाट के सामान स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे थिएटर भाग बगीचे छोटी बहन को बात लग गई अपनी बारी पर उसने सौ की जिंदगी को यह बताया और किसान का पक्ष लिया कहा मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी न करूं। हम सीधे सादे और रुखे से रहते हैं तो क्या चिंता फिकर से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है लेकिन एक रोज वे सब हवा भी हो सकता है जी जी कहावत है ही हानि लाभ दो जुड़वा भाई अक्सर होता है की आज तो अमीर है कल वही टुकड़े को मोहताज है पर हमारे गाँव के जीवन में यह जोखिम नहीं है कि जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या उम्र लंबी होती है और मेहनत से तन दुरुस्ती भी बनी रहती है हम मालदार न कहलाएंगे लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी कभी ना होगी बड़ी बहन ने ताने से कहा बस बस पेट तो और कुत्ते का भी भरता है पर वह भी कोई जिंदगी है तुम्हें जीवन के आराम अदब और आनंद का क्या पता है तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे वही चारों तरफ गोबर भूस मीटी और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बदा है छोटी ने कहा तो इसमें क्या हुआ हाँ हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो आज नहीं तो कल की क्या खबर है कल तुम्हारे आदमी को पाप को लोभ जुआ शराब और दूसरी बुराइयाँ फंसा सकते है तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जायदार क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं है घर का मालिक दीना उस में पढ़ा औरतों की यह बात सुन रहा था उसने सोचा कि बात तो खरी है बचपन से मां धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है बस है तो मुश्किल एक वह यहाँ की हमारे पास जमीन काफी नहीं है जमीन खूब हो तो मुझे किसी का परवा न रहे चाहे शैतान ही क्यों नहीं हो वही कोने में शैतान दुबकर बैठा था उसने सब कुछ सुना वह खुश था किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया देखो ना कहता था कि जमीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत यही फैसला सही मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं गाँव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी कोई तीन एकड़ उनकी जमीन थी उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था उसने आकर लोगों पर, जुर्माने पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जामूड मारते हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता जुर्माना तो वे बेटा पर बेमन से वह कुनाता और चिड़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिड़ घर में उतारता पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा अगले जाडों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही हैं और मुंशी इक्रामली से सौदे की बातचीत चल रही है किसने सुनकर चौकतरे हुए उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वे जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ावेंगे और हमारी तो गुजर बसर इसी जमीन पर है यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए कहा कि मुंशी जी को जमीन न दीजिए हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं मालकिन राजी होगी तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गाँव पंचायत की तरफ से वे सब जमीन पर जासे ताकि वे सभी की बनी रहे दो बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी पर फैसला नहीं हुआ असल में शैतान की सब करतूत थी उसने उनके बीच फूट डाल दी थी बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं से तय हुआ कि अलग अलग करके ही वे जमीन ले ली जाए हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी पचास एकड़ जमीन ले रहा है और जमीन राजी हो गई हैं कि आधा रुपया अभी नकद ले लें बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जाने जमीन खरीद रहे हैं हमें भी 20 या इतने एकड़ जमीन ले लेनी चाहिए जीना वैसे भार हो रहा है और वे कारिदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा उन दोनों ने मिलकर विचार किया की कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए सकलदार तो उनके पास बच्चे हुए रखे थे एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला कुछ माल बंधक रखा अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मध्य कुछ रुपया पेशगी ले लिया बाकी बजा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली इतना करे दीना ने एक चालीस एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया जिसमे कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे माल के पास उसका सौदा करने पहुंचा सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने साई दे दी फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पकी कर ली अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी उसने बीज खरीदा और इसी अपनी जमीन पर बोया इस तरह वे अब खुद जमींदार हो गया इस तरह दीना काफी खुशहाल था उसके समन्तोष में कोई कमी न रहती अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आ चरते दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी जमीन में छोड़ देने लगे रात को बैल खेतों का नुकसान करते दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ किया एक अरसे तक वे धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की लेकिन कब तक आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि और लोगों के पास जमीन की कमी है जानबूझकर दीना की सत्ताने की मंशा किसी की नहीं है लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा, तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे नहीं उनको एक सबक सिखाना चाहिए सोसने ठान ली एक सबक दिया दूसरा नतीजा यह की दो तीन किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से की नार रखने लगे अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते एक आदमी गया और उसे जरूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर सात पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े है वे धरती से सटे है और उनकी जगह खड़े ठू मानो दीना को चिड़ा रहे हैं देखकर उसको तैशा गया उसने सोचा कि अगर दुश्मन एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी थी। लेकिन कम्बक्स ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान भी करे दिया पता लगे तो खबर ले बिना न छोड़ दू उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है आखिर तय किया की कि हो नहीं हो यह धुनु होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता यह सोच धुनू की तरफ गया गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए लेकिन वहाँ कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुन्नी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला तो भी उसे मन में पक्का विश्वास हो गया कि धुनू ने यह किया है और जाकर रपट लिखा दी धुनू की पेशी हुई मामला चला एक अदालत से दूसरी अदालत हुई आखिर में धनु बरी हो गया क्यूँकी कोई सबूत और गवाह नहीं थे दीना इस बात पर और भी झला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मन मुटाव होने लगा यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुननी जाने लगी हालाकि दीना के पास अब जमीन ज्यादा थी और जमींदारों में उसी गिनती थी पर गांव में और पेचो में पहला सा उसका मान न रह गया था इसी बी अफवाह के कुछ लोग गाँव छोड़ छोड़ कहीं जा रहे हैं दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो गांव में भीड़ ही कम होगी मैं उनकी जमीन खुद ले लूंगा तब ज्यादा ठीक रहेगा अब तो जमीन की कुछ तंगी मालूम होती है एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदे सीसा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा वह वहा रात भर ठहरा और खाना भी वही खाया दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहां से आ रहे हो उसने कहा दरिया सतलज के पास से आ रहा हूं। वहां बहुत काम है फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है उसे अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसायटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है जमीन ऐसी उमदा है की उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसी बालेंगी और इतनी घनी की दरान्त के एक काठ में एक पुलर बन जाए एक आदमी के पास खाने को दाने न थे खाली हाथ वहा पहुंचा अब उसके पास दो गाय बैल और भरा दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पढ़ा क्या कर रहा हूँ जबकि दूसरी जगह मका खुला पड़ा है यहाँ की जमीन घर बार बेच बाँच नकदी बना वही क्यों न पहुंचू और नए सिरे से शुरू करके देखू यहाँ लोगों की गिचपे थी जाती है उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कर आना चाहिए कि क्या बात है सो बरसात के बाद तैयारी करे वे चल दिया पहले रेल में गया फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफर करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है सबके पास खूब जमीन है हरेक को सरकार की तरफ से बीस एकड़ जमीन मिली हुई है या जो चाहे खरीद सकता है और खुबी यहाँ की कौड़ियों के मूल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है सब जरूरी बातें मालूम करे दीना जाड़ों से पहले पहल घर लौट आया आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा नथे के साथ उसने सब जमीन बिच डाली घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुंबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी पंचो की उसने खूब खातिर की और दावतें दी जमीन का पटा उसे सहज मिल गया मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए पांच हिस्से यानी सौ एकड़ जमीन उसको दे दी गई वह सब इकट्ठी नहीं थी कई जगह टुकड़े थे अलावा इसके पंचायती चरागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए शामलात जमीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से और जमीन उपजाऊ थी वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया उस पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वे धो रख सकता था पहले तो वहाँ जमने और मकान वकान बनवाने का उसे रुपए रहा वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था पर जब इस खुशहाली का आदि हो गया तो उसे लगने लगा की यहाँ भी जमीन काफी नहीं है और होती तो अच्छा था पहले साल उसने गेहूं बुआया और जमीन ने अच्छी फसल दी वह फिर गेहूं ही बोते जाना चाहता था पर उसे लिए और पड़ती जमीन काफी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी, वे उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी एक या दो साल उससे गेहूं ले सकते थे फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए बहुत लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे लेकिन सबके लिए आती कहाँ से इससे बदाब्दी और खींचा होती थी जो सम्पन्न थे वे गेहूँ उगाने के लिए जमीन चाहते थे जो गरीब थे वे अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूं बोना चाहता था इसलिए एक साल के लिए किराए पर उसने और जमीन ले ली खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई लेकिन जमीन गाँव से दूर पड़ती थी, थी और गलामीनों दूर से गाड़ी में भर भर लाना होता था कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग डाल कर रहते हैं और वे खूब पैसा कमा रहे हैं उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कामी जमीन ले लू और वहीं घर बसाकर कर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए इस तरह इकट्ठी और कामी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा तीन साल इस तरह निकल गए दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता मौसम ठीक गए काश्त अच्छी हुई और उस पास माल जमा होने लगा वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से ऐसी थक गया था जहां जमीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते इससे बहुत चौकस चौकतरा और होशियार न रहा जाता तो जमीन मिलना असंभव था यह एक परेशानी की बात थी इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ की दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली जमीन गोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे अदालते से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई दीना ने सोचा कि अगर कहीं जमीन मेरी कायमी मिल्कित की होती तो मैं आजाद होता और क्यों यह पचड़ा बनता और बखेर बढ़ता उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा आखिर एक किसान मिला जिसने एक जमीन खरीदी थी लेकिन पीछे उसकी हालत संभल ना सकी अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया आदमी मुसीबत में था इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा आखिर कीमत एक हजार रूपए तक पाई कुछ नकद दे दिया जाए बाकी फिर सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसे घर के आगे ठहरा उससे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा की मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ वहां एक एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपए में मैंने खरीदी थी सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे सौदागर ने कहा बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए सौ से ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे फिर शराब फलमेवों की डालिया चाय सेट वगैरह के उपहार अलग नतीजा यह कि पी यहड़ मुझे जमीन आनों के भाव पड़ गई कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए फिर कहा जमीन एंड नदी के किनारे है और सारे का सारा किता इकट्ठा है उपजाऊ इतना कि क्या पूछो दीना ने इस पर उत्सुकतापूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए उसने बताया वहां इतनी जमीन है इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो वहां के लोग ऐसी सीधे है जैसे भेड़ और जमीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो दीना ने सोचा यह ठीक रहेगा भला मैं अब हजार एकड़ के लिए हजार रुपया क्यों फंसाऊ अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊ तो यहां से कई गुनी ज्यादा जमीन मुझे पड़ जाएगी दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए सौदागर ने सब बतला दिया वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की बीवी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पढ़ा रास्ते में एक शहर में ठहरकर, कर वहां से चाय के दबे शराब और इसी तरह और उपहार उप की चीजें जो सौदागर ने बताई थीं, ले ली फिर दोनों बढ़ते गए बढ़ते गए चलते चलते आखिर सातवें रोज वहां पहुंचे जहाँ से कुल लोगों की बस्ती शुरू होती थी उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वे सही थी दरिया के पास जमीन ही जमीन थी सब खा ये लोग उससे काम न लेते थे कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते शिकार करते मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे न रोटी बनाना जानते थे न अनाज उगाना सीखा था दूध का छाछ मट्ठा बनाते पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे ये सब काम औरतें करती मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्तन की बंसी बनाने में रहते वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम बिना कुछ किए मगन रहते थे अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे पर थे भले सीधे स्वभाव के दीना को देखते ही वे अपने तम्बुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए उनमें से एक दुभाषय की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीम की खातिर आया हूं वे लोग बड़े खुश मालूम हुए बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए वहाँ कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठ गए उसे पीने को चाय दी और दारू भी उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी को लोग बड़े खुश थे उन्होंने आपस में ये अजनबी की बात खूब चर्चा की फिर से कहा कि मेहमान को सब समझा दो दुभाषिय ने कहा कि ये लोग कहना चाहते है कि हम आपके आने से खुश है हमारे यहाँ का कायदा है की मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करें आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे पसंद है ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वे है आपकी जमीन है हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह जमीन उपजाऊ भी खूब है मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी नहीं दुभाषिये ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे दीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं अनंतर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे फिर आपस में बात करने लगे मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है दीना ने पूछा की उन लोगों में अब किस बात की अटक है दुभाषिया ने बताया कि उनमें कुछ की है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए गैरहाजरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है जरा सी तो बात है यह विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहां आ पहुंचा सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए दुभाषय ने कहा कि यही हमारे सरदार है दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बड़े अल्लाहबाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की सरदार ने भेंद स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा बैठते ही कोई लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया सरदार कुछ देर सुनता रहा फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया उसे बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा इन भाइयों ने जो कहा ठीक है जितनी जमीन चाहे चुन लो हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है दीना ने सोचा की मैं मन चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ पका करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं प्रकट में उसने कहा आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूं। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है क्या ऐसा नहीं हो सकता की जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे तब सरदार ने कहा तुम्हारी बात ठीक है जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी दीना ने कहा सुना है यहां एक सौदागर आया था उसको भी आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था वैसे ही मैं चाहता हूं कि कागज पक्का हो जाए सरदार समझ गया बोला हाँ जरूर यह तो आसानी से हो सकता है हमारे यहाँ एक मुंशी है कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी दीना ने पूछा कीमत की दर क्या होगी हमारी दर तो एक ही है एक दिन के एक हजार रुपए दीना समझा नहीं बोला दिन दिन का हिसाब यह कैसा है यह बताइए कितने एकड़ सरदार ने कहा यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी और कीमत है ही दिन भर की एक हजार दीना अचरज में पड़ गया कहा एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है सरदार हंसा बोला हाँ क्यों नहीं बस वे सब तुम्हारी लेन एक शर्त है अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आगे जहा से चले थे तो कीमत जब समझी जाएगी लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था क्यों हम सब साथ चलेंगे और जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे उस जगह से शुरू करना और वही लौट आना साथ ले लेना जहां जरूरी समझा निशान लगा दिया हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा दिया पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हलसे निशान से उस निशान तक हदबंदी खींच देंगे अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वे तुम्हारी हो जाएगी दीना खुश हुआ तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जायदार फिर कुछ गपशप हुई खाना पीना हुआ ऐसे ही करते कराते रात हो गई दीना के लिए उन्होंने खूब आराम कपड़ों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए कह गए कि पॉप हटने से पहले ही वे आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाए दीना अपने पर बिस्तरे पर लेटा तो रहा पर उसे नींद ने आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था चल कर मैं कितनी जमीन नाप डालूं कुछ ठिकाना है एक दिन में पैंतीस मील तो आसानी से कर ही लूंगा दिन आजकल लंबे होते हैं और पैंतीस मिल कितनी जमीन उसमें आ जाएगी उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किरा पर उठा दूंगा लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा दो दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे दो आदमी भी रखने होंगे कोई डेढ़ सौ एकड़ में तो काश्त करूंगा बाकी चराई के लिए दीना रात भर पढ़ा जमीन आसमान के खुलाबे मिलाता रहा देर रात कहीं थोड़ी नींद आई आंख जब भी होगी किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है उठकर बाहर आकर देखा कि कुल लोगों का वे सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहां सरदार तो है नहीं बल्कि वे सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए लेकिन देखा तो वे सौदागर भी नहीं बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सित की जमीन का पता दिया था लेकिन फिर जो देखता है तो वह किसान भी नहीं है बल्कि खुद शैतान है जिसके खुर हैं और सींग है वही वहां बैठा ठटा मारकर हंस रहा है सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है नंगे पैर बदन पर बस एक कुर्ता धोती जमीन पर वह आदमी और मुंह बेहाल पड़ा है दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा देखता क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है यह देखकर मारे डर के वेह घबरा गया इतने में उसी आंख खुल गई उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है यह सोचकर मुंह दरवाजे के बाहर झाँक जो देखा तो सवेरा होने वाला था सोचा समय हो गया उन्हें अब जगा देना चाहिए चलने में देर ठीक नहीं वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया कहा कि गाड़ी तैयार करो खुद को लोगों को बुलाने चल दिया जाकर कहा सवेरा हो गया है जमीन नापने चल पड़ना चाहिए को लोग सब उठे और इकट्ठे हुए सरदार भी आगे चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए वक्त बहुत हो गया कोल तैयार हुए और सब चल पड़े कुछ घोड़े पर कुछ गाड़ी में दीना नौकर के साथ अपनी छोटी वहली में सवार था फावड़ा उसने साथ रख लिया था खुले मैदान में जब पहुंचे तड़का फूट ही रहा था पास एक ऊंची टेकड़ी थी पार खुला मिच्छा मैदान टेकड़ी पर पहुंच गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो जहां तक यह सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है उसमें जितनी तुम चाहो ले लो दीना की आंखें चमक उठी धरती एकदम अछूती पड़ी थी हथेली की तरह हमवार और मुलायम काली ऐसी की बिनौला और जहाँ कहीं जरा निचांद वहां छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी सरदार ने अपने सिर की रोइनदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी कहा यह निशान रहा यहाँ से चलो और यहाँ आ जाओ जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर मिख रख दिए फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया अंगोछे में रोटी रखी आस्तिनों चढ़ाए पानी का बंदोबस्त किया आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा सभी तरफ का लालच था उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा। पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलू एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा सोचने लगा की मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया शुरू में वे न धीमे चला न तेज हजार एक गज चलने पर वे ठहरा वहा एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी के आसानी से दिख सके फिर आगे बढ़ा उसे बदमे में फुर्ती आ गई उसने चाल तेज कर दी कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा अब पीछे मुड़कर देखा सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहियों की आरे तक चमकते दिखते थे अंदाजन तीन मिल तो वे हा गया होगा धूप में ताप आता जाता था कुर्ते पर से बास्कट उतारकर उसने कंधे पर डाली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी उसने सूरज की तरफ देखा वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती एक पहर तो बीत गया लेकिन दिन में चार पहर होते हैं अग, अभी जल्दी है लेकिन जूते उतार डालूं यह सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोंस लिए और बढ़ चला अब चलना आसान था सोचा, अभी एक मिल तो और भी चला चलूं। तब दूसरी दिशा चालूंगा कैसी उमदा जगह इसे हाथ से जाने देना ही माकत है लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है कुछ देर वह सीधा बढ़ा चला फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दीख पड़ती थी और उस पर के आदमी रंगती चींटी से मालूम होते थे और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दीख पड़ता था दीना ने सोचा ओह मैं इधर काफी बढ़ाया हूं अब लौटना चाहिए पसीना बेहद आ रहा था और प्याज भी लगाई थी यहाँ ठहर कर उसने गड्ढा किया ऊपर घास को ढेर चिंट दिया उसके बाद पानी पीकर सीधा बा तरफ मुड़ गया चलता चला गया चलता चला गया घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी वह थकने लगा उसने सूरज की तरफ देखा सिर पर दोपहर हो आई थी सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए वह बैठ गया रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया लेटा नहीं कि कहीं नींद न आ जाए इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला पहले तो चलना आसान हुआ खाने से उसमें दम आ गया था लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊँग सियाने लगी तो भी वे चलता ही चला गया सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है आराम जिंदगी भर का हो जाएगा इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नापी वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी यहां सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया फिर दूसरी तरफ मोड़ा जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा का सी मालूम हुई उस कंपा कंपनी के धुंधकारे में से वे टेकड़ी की जगह मुश्किल से चीन पड़ती थी दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये दो भुजाएं मैंने ज्यादा मैंने नाप डाली है अब इधर कुछ कम ही रहने दू वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा उसने सूरज को देखा सूरज कोई दो तिहाई अपना चककर काट चुका था मुकाम से अभी वे दस मील दूर था उसने सोचा कि छोड़ा जाने भी दो मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है यह सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया नाक की सीध बांधकर सवह टेकड़ी की तरफ चला लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी धूम उसका सत ले चुकी थी नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगें जवाब दे रही थीं। जरा आराम करने का उसका जीव हुआ लेकिन यह कैसे हो सकता था सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था सूरज किसी की बाट देखता बैठा नहीं रहता वह पल पल नीचे ढल रहा था उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई मैंने इतने पैर पसार क्यों अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा फिर सूरज की तरफ मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था दीनाजी तोड़ चलने लगा चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी लेकिन तेज पर तेज कदम वे रखता गया बढ़ा चला लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी यह देख उसने भागना शुरू किया कंधे से वास्कट फेंक दी जूते दूर हटाए टोपी तो अलग की बस साथ में निशान लगाने के लिए वे हल्का फावड़ा रहने दिया रह रहकर सोच कि मैं क्या करूं मैंने भी साथ से बाहर चीज हथियारी चाही। उसमें बना काम बिगड़ा जा रहा है अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा इस सोच और डर के कारण वे हॉर हांपने लगा वह पसीना पसीना हो रहा था धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था लेकिन फिर भी वे एक भागता ही जाता था छाती उसकी लुहार की धोकनी की तरह चल उठी दिल भीतर ओढ़े की चोट सा धड़कने लगा उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही ना हो जाए हाल यह था पर रुक नहीं सका इतना भागकर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वे सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ बनाएंगे इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा दौड़े ही गया आगे कुल लोगों की आवाज सुन पड़ती थी वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे इन आवाजों पर उसका दिल और सुलग उठा अपनी आखिरी ताकत समेत वह दौड़ा सूरज धरती से लगा जा रहा था तिरछ रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था वह अब डूबा सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। किनारेगा पर हाथ हिला हिला कर बढ़ावा देते हुए को लोग उसे सामने दिखाई देते थे अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी जिस पर उसकी रकम भी रखी थी वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया वह पेट पर कड़े रहा था दीना को सपने की याद हो आई उसने सोचा की हाय जमीन तो काफी नाप डाली है लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा मेरी जान तो गई दिखती है मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा सूरज धरती को छू चुका था वह बच्ची कुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा कमर झुका भागा जैसे की टांगी साधना देती हो टिकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था उसने ऊपर देखा सूरज छिप चुका था उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई ओह मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई दिख रहा होगा अगर मुझको नहीं, मुझ नहीं दिखता यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर अंक मूंद कर दौड़ा चोटी पर अभी धूप थी पास पहुँचा और सामने टोपी देखी बराबर सरदार बैठा वही पेट पर कड़े हंस रहा था दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी टांगों ने जवाब दे दिया वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे खूब खूब सरदार ने कहा देखो उसने कितनी जमीन ले डाली दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है दीना मर चुका था कुल लोग दया से और व्यंग्य से हंसने लगे नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया सिर से पांव तक कुल दो गज छह फुट जमीन उसे काफी हुई